सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तेईस प्रेम एक मात्र नाव है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 उसने कहा क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आता है मुल्ला ने लकड़ी उठा ली डंडा उठा ली पत्नी ने कहा सपना ही है ऐसे क्या बनना है जाते हो मगर ईर्ष्याएं ऐसी हैं ईर्ष्याएं घेरे हुए हैं तुम्हारे प्रेम को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 बल्ल बकने लगते जैसे लाल झंडी देख के सांड भड़क जाते ऐसा गैर वस्त्र देखकर मुरारजी भड़क जाते, तो उन्होंने मुल्ला को देखते हुए कहा मुल्ला बुढ़ापे में तुम्हें यह क्या सूझी तुम भी रजनीश के चक्कर में आ गए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 तुम खुद ही सोचो अगर ईश्वर से गलती ना होती तो तुम कैसे होते तुम हो ये काफी प्रमाण कि ईश्वर से भी भूल चूक होती तो ये आदमी भूल चूक से स्वर्ग पहुंच गया थका मांदा था एक वृक्ष के नीचे लेटा उसे क्या पता है कि ये कल्प वृक्ष जब लेटने लगा